से क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान साथियों साथियों नमस्कार सहकार रेडियो के के लिए पटना बिहार से मैं मैं अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी की दास्तान सुनाता हूं। किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज जिस क्रांतिकारी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान की जंग आजादी के एक गुमनाम नायक है और उनका नाम है मौलाना महमूद अल हसन मौलाना महमूद हसन को रेशमी रूमाल षडयंत्र के लिए याद किया जाता है इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान रेशमी रुमालों पर लिखकर किया जाता था उर्दू में इसे रेशमी रुमाल तहरीक और इंग्लिश में सिल्क लेटर मूवमेंट कहते हैं मौलाना महमूद अल हसन का जन्म सन 1851 में रायबरेली में मुस्लिम विद्वानों के एक परिवार में हुआ था मई 1866 में यूपी के देवबंद में दारूर उलूम की स्थापना हुई तो मौलाना महमूद हसन उसके पहले छात्र बने सन अठारह में मौलाना महमूद अल हसन इसी दारुल में उस्ताद यानी टीचर नियुक्त किए गए मौलाना महमूद अल हसन ने इतनी विद्वता हासिल की कि उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि मिली यानी भारत का विद्वान मौलाना महमूद अल हसन हिंदुस्तान से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे इसके लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया कि दुनिया भर में अंग्रेजों के दुश्मनों से मदद लेनी होगी उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध यानी पहली आलमी जंग के बादल छाने लगे थे दुनिया में ओटोमान साम्राज्य यूरोप का देश जर्मनी और एशिया का देश अफगानिस्तान तो मौलाना और उनके साथियों ने तय किया कि तुर्की जर्मनी और अफगानिस्तान की मदद से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाएगा। अफ़ग़ानिस्तान की की राजधानी काबुल में में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों एक निर्वासित सरकार सरकार बनाई गई, यानी गवर्नमेंट इन एक्साइल। राजा महेंद्र प्रताप नाम के क्रांतिकारी को इस राष्ट्रपति चुना गया इसके बाद मौलाना महमूद अल हसन सऊदी अरब के शहर हिजाज गए और वहां से लौट उन्होंने काबुल में क्रांतिकारियों से संपर्क किया साथियों उन दिनों ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था और हिंदुस्तानियों की चिट्ठियां भी अंग्रेजों की खुफिया पुलिस छिप कर पढ़ा करती थी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मौलाना महमूद अल हसन ने एक अनूठी तरकीब निकाली उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी गोपनीय संदेश भेजे जाएंगे वे सभी रेशमी रूमालों पर लिखे रहेंगे और क्रांतिकारियों की मुलाकात के दौरान उन रेशमी रूमालों की अदला बदली कर ली जाएगी तो इस तरह से रेशमी रूमाल तहरीक की शुरुआत हुई सन 1916 तक आते आते रेशमी रूमाल तहरीक अपने चरम पर पहुंच गया था और इससे सैकड़ों क्रांतिकारी जुड़ चुके थे लेकिन उसके बाद पंजाब की सीआईडी ने खुफिया पुलिस ने ओबेदुल्ला सिंधी नाम के क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया ओबेदुल्ला सिंधी के पास से कुछ रेशमी रूमाल बरामद हुए और उन्हें देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय योजना तैयार की गई है अंग्रेजों ने धर पकड़ शुरू की और मौलाना महमूद अल हसन और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया मौलाना महमूद हसन से ब्रिटिश हुकूमत इतना खौफ खाती थी कि उन्हें हिंदुस्तान के किसी कैदखाने में रखने से इनकार कर दिया गया और उन्हें हिंदुस्तान से बहुत दूर माल्टा के टापू पर भेज दिया गया माल्टा का यह टापू समंदर के बीचों बीच है भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरेनियन सी में वहां चार बरस तक मौलाना महमूद अल हसन को एक अंधेरे और खौफनाक कैदखाने में बंद रखा गया इसी दौरान मौलाना टीबी के शिकार हो गए और भी हड्डियों का ढांचा भर रह गए सन उन्नीस तक आते आते अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि जेल में ही मौलाना की मौत हो जाएगी और इसलिए मौलाना महमूद अल हसन को जेल से रिहा कर दिया गया 1920 में जब मौलाना पानी के जहाज से बंबई बंदरगाह पहुंचे तो खुद महात्मा गांधी ने वहां पहुंचकर उनकी अगवानी की कुछ महीने बाद ही मौलाना महमूद अल हसन का इंतकाल हो गया लेकिन इसके पहले उन्होंने तालीम के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम किया और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की की आज भी जामिया मिलिया का का जो मुख्य द्वार द्वार है है उसका नाम मामूद हसन है। साथियों रेशमी तहरीक हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का एक गौरवशाली अध्याय बन गया और सन 2013 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेशमी रूमाल तहरीक पर एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया डॉक्टर इलाम ने इस पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रेशमी रुमाल षड्यंत्र है आपको कभी मौका मिले तो ये पुस्तक जरूर पढ़िए तो मौलाना महमूद अल हसन को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार